नो no डायमेंशन ध्यान में आपका स्वागत है इस ध्यान में तीन चरण हैं। पहले दो चरणों में आंखें खुली रहती हैं लेकिन किसी भी चीज पर एकाग्र नहीं होती है तीसरे चरण के दौरान आंखें बंद रहती हैं पहला चरण सूफी गतियां यह छह भागों में की जाने वाली गति श्रृंखला है जो तीस मिनट तक लगातार दोहराई जाती है प्रारंभ में एक स्थान पर खड़े होकर बाएं हाथ को हृदय पर रख लें और दाएं हाथ को नाभि से दो उंगलियां नीचे हारा पर रख लें कुछ देर शांत खड़े होकर संगीत को सुनें। जब घंटी बजे तब शारीरिक गतियां शुरू करें पहली गति दोनों हथेलियों के पिछले हिस्सों को जोड़कर हारा केंद्र पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। नाक से सुश लेते हुए हाथों को हृदय तक लाए और उन्हें प्रेम से भर जाने श्वास छोड़ते समय शुभ की ध्वनि करें और प्रेम से जगत को भर दें यह ध्वनि करते समय हथेली को जमीन की ओर उन्मुख किए हुए दाएं हाथ व दाएं पैर को आगे ले जाएं और बाएं हाथ को वापस हारा पर इसके बाद फिर से मूल स्थिति पर लौट आएं और दोनों हथेलियों को हारा पर रख दें। दूसरी गति इसी प्रक्रिया को बाएं हाथ व बाएं पैर का उपयोग करते हुए दोहराए और फिर से मूल स्थिति पर लौटकर दोनों हथेलियों को हारा पर रख लें तीसरी गति दाई और मुड़कर दाएं हाथ व पैर से इस प्रक्रिया को दोहराएं और फिर से मूल स्थिति पर लौटकर दोनों हथेलियों को हारा पर रख लें चौथी गति बाई और मुड़कर बाएं हाथ व पैर से इस प्रक्रिया को दोहराएं और फिर से मूल स्थिति पर लौट दोनों हथेलियों को पर रख पांचवी गति दाएं ओर से पीछे की ओर मुड़कर दाएं हाथ व दाएं पैर से इस प्रक्रिया को दोहराए और अंतिम गति बाएं ओर से पीछे की ओर मुड़कर बाएं हाथ व पैर से इस प्रक्रिया को दोहराएं और हारा पर हथेली वाली अपनी मूल स्थिति पर लौट आ ध्यान का यह चरण धीमी गति से शुरू होता है और धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती चली जाती है कूले और आँखें उस दिशा में जाएं जिस दिशा में हाथ जा रहा है आपकी कतियां गरिमापूर्ण हों और लगातार प्रवाहित हों। दूसरा चरण विरलिंग प्रारंभ में अपने दाए पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे पर रख लें और दोनों हाथों से स्वयं को आलिंगव करके स्वयं के प्रति प्रेम अनुभव करें जब संगीत शुरू हो तो अस्तित्व के प्रति अनुग्रहित अनुभव करें कि वह इस ध्यान के लिए आपको यहाँ लाया और झुक जाएं। जब संगीत की लय बदले तो शुरू कर दें। पहले बहुत ही आहिस्ता से घूमना और एक बार जब आपके शरीर व मन घूमने की गति के साथ एक हो जाते हैं तो शरीर स्वयं ही तेज घूमने लगेगा यदि आपको चक्कर आने जैसा लगे खड़े हो जाए या बैठ जाए तीसरा चरण मौन आंखें बंद करके पेट के बल लेट जाएं, पैरों को जोड़े नहीं फैला लें ताकि आपने जो भी ऊर्जा इकट्ठी की है वह आपके द्वारा बह सके अब और कुछ नहीं करना है बस स्वयं के साथ बने रहना है यदि पेट के बल लेटना कठिन हो तो पेट के बल लेटें